शिवानंद स्मृति संग्रह श्री श्री महापुरुष महाराज की स्मृति कथा श्री टी एस अविनाशी लिंगम 1921 सौ का समय था मेरी अवस्था उस समय 18 वर्ष की थी और मैं मद्रास में बीए में पढ़ रहा था जब बात मैंने सुन रखी थी कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे श्री श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सर्वधर्म समा महासम्मेलन में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि रूप में सम्मिलित हुए थे किंतु श्री रामकृष्ण के संबंध में मैं विशेष कुछ नहीं जानता था मेरे साथ रहने वाले एक मित्र ने मुझसे एक दिन कहा मद्रास में एक रामकृष्ण मठ है और श्री रामकृष्ण के दो शिष्य शीघ्र ही वहाँ आने वाले हैं यह खबर सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई क्योंकि श्री रामकृष्ण के दो साक्षात शिष्य तथा तो विवेकानन्द के दो गुरु भाइयों का दर्शन मामूली बात नहीं है इसलिए हम दोनों ने मद्रास मठ जाने का संकल्प किया कॉलेज की छुट्टी के बाद एक दिन संध्या समय हम लोग मठ में पहुंचे। श्री रामकृष्ण के वे दो शिष्य थे स्वामी ब्रह्मानंद और स्वामी शिवानंद उन दिनों वे दोनों रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष थे मद्रास मठ में उनके दर्शनार्थी बहुत अल्प ही व्यक्ति थे हम लोगों ने भी दूसरों के साथ उनके कमरे में प्रविष्ट होकर उन्हें प्रणाम किया वे दोनों वृद्ध तथा प्रसन्न मूर्ति थे इसके अतिरिक्त दूसरों में दूसरों से उनमें कोई भिन्नता है ऐसा प्रतीत नहीं हुआ उन्होंने सबसे बहुत ही प्यार के साथ परिचय पूछा स्वामी ब्रह्मानंद जी प्रायः अंतर्मुख और मौन रहते थे और बातचीत कम करते थे किंतु स्वामी शिवानंद विशेषतया उन्मुख दिखाई पड़े उन्होंने हमारा नाम घर किस कॉलेज में किस क्लास में पढ़ता हूँ एक एक करके पूछा विदा लेते समय उन्होंने कहा फिर आना हुआ भी वैसा ही हम लोग क्रमशः दो दिन तक संध्या समय मठ पहुँचे स्वामी शिवानंद जी के प्रति हम लोग आकृष्ट क्यों हुए यह समझ में नहीं आया किंतु आकृष्ट हुए थे इसका प्रमाण है काल तक प्रतिदिन केवल उनका दर्शन करने के लिए ही बहुत कष्ट से उतनी दूर पैदल चले जाते थे बर, बरसात के दिन में फिर भी पानी बूंद के बीच कीचड़ की सड़क पर से भी रोज मठ पहुँचते थे किसी भी कारण से हमारा मठ जाना बंद नहीं हुआ हमें देखते ही वह हंसते थे उनके नेत्र चमक जाते थे और बंगला में पूछते थे भालो हो अच्छे हो इससे हमें भी आनंद मिलता था मैं कहा करता था अच्छा हूं। बात कि महाराज अच्छा हूँ बातचीत इससे आगे नहीं बढ़ती थी किंतु बहुत ही आश्चर्य की बात है कि इतने से ही हम हमें बहुत आनंद और तृप्ति लाभ होता था इस ढंग से उनके टिकट आना जाना आगे के बारह वर्ष तक चलता रहा अंत में उनका तिरोभाव हो जाने से ही उसकी समाप्ति हुई बाद में महापुरुष जी को मैं अधिक घनिष्ठ भाव से जान सका 1923 सौ ईस्वी का समय था और उस समय वह भुवनेश्वर में थे मैंने बीए की परीक्षा दी थी किंतु छोटी छुट्टी होने पर घर न जाकर मैंने महापुरुष जी का दर्शन करने के लिए भुवनेश्वर जाने की इच्छा की उनके प्यार स्नेह भाव और गंभीरता और महिमा के सामने तथा हमारे बहुत पास ही ऐसे एक सन्यासी है महिमा ने मुझे एकदम अभिभूत कर लिया था महापुरुष उस समय भुवनेश्वर में थे इस कारण मैं वहीं जाने के लिए रवाना हुआ आजकल की तरह उस समय की भी कलकत्ता बेल अर्धरात्रि को भुवनेश्वर पहुँचती एक साधु मेरे आने की प्रतीक्षा में स्टेशन पर खड़े थे दूसरे दिन प्रातःकाल महापुरुष जी का दर्शन कर मैं यथार्थ ही परमानंद को प्राप्त हुआ उन्होंने मेरे स्वास्थ्य पढ़ाई आदि की बात पूछी मैं देखने में एक बहुत छोटा बालक सा था इस कारण ही उन्होंने मुझसे पूछा तुम उतनी दूर से अकेले कैसे आए अपने प्रति उनका गंभीर स्नेह और प्यार देख मैं बहुत ही मुग्ध हुआ भुवनेश्वर में ही उन्होंने कृपा कर मुझे मंत्र दीक्षा दी और अनेक धर्मोपदेश सुनाए दो दिन के पश्चात उन्होंने मुझे युगों से अनेक मुनि ऋषियों द्वारा पवित्रीकृत पूरी धाम दर्शन करने का आदेश दिया और एक वृद्ध साधु को मेरे साथ पुरी जाने के लिए कह दिया विदा लेते समय उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हें तो क्या दूँ मेज की ओर उन्होंने देखा वहाँ एक धनी भक्त की दी हुई सोने की दस्ते वाली एक सुंदर पेंसिल पड़ी थी उसे हाथ में लेकर उन्होंने कहा यह सोने की पेंसिल लेकर मैं क्या करूंगा? इसे तुम ही लो इतना कहकर उस पेंसिल को लेने के लिए बार बार कहने लगे एक बार मैंने एक सोने की अंगूठी खो दी थी उस दिन से कोई कीमती चीज रखने में मैं डरता था इस कारण मैंने कहा नहीं महाराज जी मुझसे यह खो जाएगी मैं केवल आपका आशीर्वाद मांगता हूँ महाराज ने कहा हाँ और मुझे आशीर्वाद दिया उनका आशीर्वाद बराबर ही मेरे साथ है और जीवन के विविध विपर्यों में वह मेरी रक्षा करता आया है जीवन में अनेक प्रकार के दुख कष्ट और समस्याएं रहती है किंतु मैं सचमुच ही अनुभव करता हूं कि उनका वह आशीर्वाद मुझे उन सभी का सामना करने में सहायता दे रहा है भुवनेश्वर में महापुरुष जी के सत्संग लाभ के अन्तर मैं प्रायः प्रति वर्ष ही बेलूर म जाया करता था और कुछ सप्ताह तक उनके निकट रहता था उसके बाद 1924 और 1926 सौ ईस्वी में कुनूर और उटकमंड में रहते समय बहुत दिनों तक मुझे उनका सत्संग लाभ तथा उनकी सेवा करने का अवसर मिला था उन दोनों स्थानों में वह कई मास तक रह रहे थे और हमें भी उनके साथ रहने तथा उनके दर्शन करने भ्रमण में उनका संगी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था लोगों के साथ वह किस ढंग से वार्तालाप और व्यवहार करते हैं तथा विभिन्न अवस्थाओं में उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है इस पर सूक्ष्म रूप से ध्यान देने का भी अवसर मिलता था उनके अनेक प्रकार से सेवा करने का भी अपूर्व सुयोग हमें मिला था जैसे भोजन परोसना तंबाकू लगाना पैर दबाना आदि सेवा के काम भी हम लोग करते थे जितना ही उन पर ध्यान दिया और अंतरंग भाव से उनका सत्संग किया उतने ही उनके भाव की मधुरता तथा महिमा से हम लोग मुग्ध हुए स्वामी विवेकानंद रचित सन्यासी का गीत सॉन्ग ऑफ सन्यासीन सदा ही हम लोग पढ़ा करते थे वह कविता यथार्थ में उत्साहजनक तथा शक्तिदायी थी मुझे आश्चर्य होता है कि इस कविता में जिन भावों का प्रकाश है उन भावों से भावित कोई मनुष्य है या नहीं किंतु महापुरुष जी के जीवन वेद की गंभीर रूप से मीमांसा करके देखा है कि हमारी आंखों के सामने तथा हमारे बहुत पास ही ऐसे एक सन्यासी हैं जब वह कन्नूर में थे तो वहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति उनका दर्शन करने आते थे मैंने देखा कोचीन के महाराजा ने आकर महापुरुष जी को सां प्रणाम किया मद्रास सरकार के उच्च कर्मचारीगण उन्हें दंडवत प्रणाम करते थे किंतु महापुरुष जी उससे बिंदु मात्र भी हृष्ट या अभिभूत नहीं होते थे बल्कि बराबर की तथा तरह स्नेह और प्रसन्नता के साथ वह एक ही प्रकार का अभिनंदन जताते थे कैसे हैं अच्छे हैं ना। बाग के माली तथा दूसरे नौकर उनके प्रति श्रद्धा भक्ति निवेदित करने के लिए आते थे महापुरुष उन्हें भी उस एक ही प्रकार का स्नेह और प्यार जताते थे एक बार एक धनी व्यक्ति ने महापुरुष जी को बहुत ही उत्तम खसीदे वाला शाल उपहार में दिया था कोई मूल्यवान वस्तु पाने पर जिस प्रकार छोटा बालक आनंद से प्रफुल्लित होता है उसी प्रकार महापुरुष महाराज ने भी आनंद प्रकट किया शाल को खोलकर उन्होंने कहा कैसा सुंदर कैसा मनोरम और कैसा अपूर्व है यह साल वह सज्जन यह देखकर प्रसन्न होकर चले गए थोड़ी देर बाद दूध वाली की एक छोटी लड़की महाराज को प्रणाम करने के लिए आई वह लड़की बहुत ही आश्चर्य से इस साल की ओर देखने लगी बच्चों पर महापुरुष जी के हृदय में सदा ही स्नेह का भाव था उन्होंने उस लड़की से पूछा क्या यह कपड़ा तू लेगी लड़की बड़ी बड़ी आँखों से उस साल को देखते हुए बोली जी हाँ लूँगी महापुरुष जी ने आनंद से उस लड़की को वह शाल उड़ा दिया और कहा तू इसे ले सकती है लड़की आनंद से गदगद होकर शाल लेकर चली गई बस इस विषय पर और कोई अधिक बातचीत नहीं हुई अनेक मनुष्य उनके पास आते जाते रहे भक्त लोग उन्हें पर्याप्त धन देते और उनके लिए खर्च करते थे अनेक वस्तुएं आती थीं किंतु महापुरुष जी सबको बाँट देते थे वह सदा ही एक भाव में रहते थे वह प्रशांत शिशु के समान सरल निर्मल हृदय सदैव परायण और प्रेमी थे उनके पास जो लोग आते थे उनमें से किसी को वह लौटाते नहीं थे सभी को स्नेह के साथ ग्रहण करते थे मैंने अपनी मेज पर श्री रामकृष्ण देव के उपरार्ध का एक चित्र रखना चाहा था अतः मैंने एक फोटो स्टैंड और एक चित्र खरीदा उस चित्र को काट छाट कर फ्रेम में बिठा दिया वह देखने में बहुत सुंदर लगा उस चित्र को एक बार मैं महापुरुष जी के पास ले गया मैं निश्चिंत था कि वह उसे पसंद करेंगे किंतु उसे उन्हें दिखाते ही वह कुछ उत्तेजित होकर बोल श्री ठाकुर के चरण कमल कहाँ मैं ऐसा चित्र नहीं देखना चाहता उनके चरण कमल ही मुझे चाहिए इससे श्री रामकृष्ण के प्रति उनकी गंभीर भक्ति और अनुराग ही प्रकट होते थे और उनके दिव्य जीवन के प्रमाण मिल जाते थे कभी कभी भक्त लोग उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी फल अच्छे फल लाते थे उन फलों को प्रशंसा करते हुए वह कहते थे इन्हें श्री गुरु महाराज के भोग में लगा दो फूल या अन्य कोई अच्छी चीज भक्त लोग लाते तो उनके संबंध में भी वह ऐसा ही कहते थे प्रभु के श्री चरणों में जिन्होंने अपने को पूर्णतया सौंप गया है उनके लिए ऐसा चिंतन और मनोभाव रखना निश्चांत स्वाभाविक है